कर दिया जो भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी शांता अब महाराज दशरथ जी अपने दामाद को लेने के लिए जा रहे हैं जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए अंग देश तो उस समय जो है रोमपाद ने बड़ा उनका स्वागत किया उस समय दशरथ जी ने अपने दामाद श्रींगी ऋषि से कहा कि मेरे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 ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो उस समय भगवान ने कहा देखो ऋषिवरों हे देवो तुम अपने अपने हंसों से अयोध्या में चित्रकूट आदि सब सब जगह क्या लो अपने हंसों से अवतार लो मैं यहीं दशरथ जी के इस यज्ञ में खीर में प्रवेश कर जाऊंगा और इनका बेटा बनके प्रकट होऊंगा इसलिए आप लोग चिंता मत करो तो बंदर भालू इनके रूपों में तुम क्या करो अवतार लो तो इस तरह से बांदरों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है ब्र, ब्रह्मा जी के गाल से जामवंत जी का जन्म हुआ था गाल से पैदा हुए ब्रह्मा जी के ऋषराज जो ने जामवंत जी गाल से पैदा हुए बहुत शक्तिशाली थे इंद्र से बाली और, और सूर्य से सुग्रीव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 आनंद रामायण के अनुसार सूर्व चला ब्रह्मलोक की अफसरा थी उस समय इसने अपने गायन सुंदरता पे बड़ा घमंड हो गया था उस समय इस सूर्यचला को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो गिरिधि मंजा गीत होता ना इसकी फीमेल मतलब गिरिधि मंजा हो जाने का श्राप दे दिया अब हुआ यह कि ये, ये रोने लगी तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जिस समय दशरथ जी महाराज जी के यहां यज्ञ हो रहा होगा तू केके के भाग को लेकर चली जाएगी और आकाश गंगा पर जो अंजला तप कर रही होगी वहां दे देना ऐसे तुम श्राफ से मुक्त हो जाओगे ये राम जी ने बताया है अन्य रामायण के अंदर कि जब ऋषि मुख पर्वत पर भगवान गए उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जिस खीर के प्रसाद से हमारा जन्म हुआ उसे ये भी हुए हैं ये हमारे भाई है कान है? ये हमारे कौन है इसलिए तो राम जी ने कहा था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई तू भरत की तरह ही मेरा भाई है तो यह हमें शिक्षा मिलती है आनंद रामायण से भी इस तरह से जो है कथा आती है शिवपुराण के अंदर है शतरुद्र संता के अंदर कथा आती है शिवपुराण में कथा यूं है कि हनुमान जी का अवतार करवाना था तो भगवान मोहिनी के अवतार की बड़ी चर्चा चल चर रही थी तो शंकर जी ने कहा कभी हम भी देखेंगे अवतार तो उस समय जो है हुआ ये था कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया उस पर शंकर जी मोहित हो गए, तो ये चरित्र हमने पहले दोहरा दिया बता दिया है तो इस तरह भी वो शंकर जी के अवतार बताए गए हैंगे कौन हनुमतलाल जी हनुमंत लाल जी का जन्म हो गया एक दिन हनुमत लाल जी पालने में लेटे थे बड़ी जोर की भूख लगी लाल लाल चमकता वह सूर्य दिखलाई दिया तो समझा कोई फल है हजारों योजनों पर छलांग मार लिया बाल अवस्था में वातन के बाल समय रवि भक्स लियो जब तीनों लोक भयो अंध तो उस समय क्या हुआ कि आप लाल लाल फल समझ कर जो है दौड़े उस समय सूर्य ग्रहण था राहु सूर्य को लेने के लिए आ रहा था तो हनुमान लाल जी ने सोचा ये तो लाल लाल फल है ये कोई काला फल नजर आ रहा है वही दौड़े राहु अपनी जान छुपाकर भागा बचाकर इंद्र के पास बोले आज कुछ दूसरे राहू को बेच दिया बोले ऐसा हो तो नहीं सकता तो उस समय देवराज इंद्र ने वज्र मारकर हनुमान जी की हनु यानी कि ठुड्डी को तोड़ दिया उस समय मूर्छित हुए हनुमान जी जब नीचे गिर रहे थे तो पवन देव प्रकट हुए और हनुमत लाल जी को लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गए और संसार की हवा को बंद कर दिया तो उस समय सब देवताओं ने प्रार्थना करी तब जाकर पवन देव ने वायु को बरसाना आरम्भ कर दिया हनुमत लाल जी को वरदान था कि इंद्र का वज्र और ब्रह्मस्त्र आदि भी हनुमंत लाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतने शक्तिशाली थे तो हनुमत लाल जी कितने शक्तिशाली है जिस हाथी को भगवान कृष्ण ने मारा कुल्यापीठ यानी कि हजारों हाथी मिलकर एक कुल्यापीठ बनता है जिसको भगवान ने मारा एक हजार कुलिया हाथियों की शक्ति मिलकर एक इंद्र का हाथी एरावत बनता है एक हजार इंद्र के एरावतों एरावत हाथी की शक्ति मिलकर एक इंद्र बनता है एक हजार इंद्रों की शक्ति मिलकर हनुमान जी की छोटी सी उंगली अतुलित बल बल्लधाम ये छोटी सी उंगली हनुमान जी की इतने शक्तिशाली है एक प्रश्न आता है एक समय क्या हुआ कि हनुमंत लाल जी और लक्ष्मण अर्जुन की भेंट हो गई दोनों ही परम भागवत दोनों रसिक एक राम भक्त तो एक श्याम भक्त दोनों में खूब प्रेम हुआ तो मिलकर जाने लगे तो हनुमंत लाल जी ने कहा अर्जुन सूखे सूखे जाओगे हमको थोड़ा प्रभु की कथा तो सुनाइए। तो अर्जुन ने जो है वो सुंदर कथा भगवान की कहना आरंभ कर दिया कृष्ण लीला को अब जब सुनकर हनुमत जान, जाने लगे हनुमंत लाल जी तो अर्जुन ने कहा वे वाह अब आप हमको भी कथा सुनाओ राम कथा हनुमान तो जी ने राम रामकथा सुनाना आरंभ कर दी प्रभु का अवतार हुआ प्रभु वन में गए पत्नी की पत्नी का हरण हो गया ऋषि मुख परे तो मैं मिला और और जब मैया की खोज मैया के लिए जब जा रहे थे लंका तो उस समय जो ना वो तीन दिन तक जो समुन्द्र ने मार्ग नहीं दिया हनुमंत लाल जी की कथा सुनकर अर्जुन ने मुंह ही घुमा लिया हनुमंत जी ने कहा हाँ भाई क्या वो अर्जुन कथा कुछ अच्छी नहीं लगी क्या बोले कथा तो अच्छी लगी तुमने मैं मैं करना आरम्भ कर दी और तुमने प्रभु को तीन दिन तक बिठाए रखा हे हनुमान मैं तुम्हारी जगह होता एक ही दिन में प्रभु को जो लंका पहुंचा देता। था हनुमंत जी ने कहा कैसे अरे अपने बाणों के पुलों से हनुमान जी ने कहा बात सुनो अर्जुन हमारे जैसे मानदर है तेरे बाणों का पुल कुछ नहीं कर सकता था बोले नहीं तुमने कैसी बात कर दी हम तो पहुंचा देते तो हनुमंत लाल जी ने कहा ये तालाब बना अपने बाणों का पुल अरे मैं चलूंगा पुल गिर जाएगा अब अर्जुन ने बना दिया बाणों का पुल बोले चढ़ जाओ नहीं गिरने वाला हनुमंत लाल जी पुल के ऊपर चलने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन महाराज हे केशव रक्षा करना हे केशव रक्षा करना हे केशव रक्षा करना हनुमान जी पुल पर गए पुल में लचक आ रही थी मतलब पुल टूरने के लिए टूटने के लिए तो तैयार है पर गिर क्यों नहीं रहा है हनुमान जी को लगा कुछ गड़बड़ी है हनुमंत लाल जी ने जैसे ही पुल के नीचे ऐसे झाँका तो जगतनाथ प्रभु भगवान कृष्ण अपने कंधे पर लिए पुल को खड़े थे हनुमान जी ने कहा बार आई है आई ये तो नाइंसाफी है ये तो, तो अन्याय है उस समय भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान तुम तो अतुलित तो बल धाम हो तुम्हारे भल के आके अर्जुन का बाणों का पुल क्या कर सकता है लेकिन देख हनुमान अर्जुन का आत्मविश्वास देख उसका कितना आत्मविश्वास मुझमेगा था कि मेरे मेरे प्रभु की कृपा से मैं पुल बनाऊंगा टूटने वाला नहीं हनुमंत लाल जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमत लाल जी ने तुरंत अर्जुन को अपनी छाती से लगा ले कि अर्जुन तेरे जैसा भक्त नहीं हो सकता अर्जुन के अंदर यह गुण है जब तो श्री कृष्ण ने वो अट्ठारह क्षणी सेना के अंदर अपना चेला अर्जुन को बनाया अर्जुन को अक्सर में भक्तों को बताता रहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं वो हनुमंत लाल जी को अर्जुन के रथ के ऊपर रक्षा के लिए बैठा था नहीं नहीं नहीं नहीं हनुमंत लाल जी को भगवान कृष्ण ने नहीं बिठाया हनुमान जी तो खुद आ गए दौड़े दौड़े बोले भाई जब अर्जुन होगा कृष्ण होगा खूब कथा चलेगी लो हम तो कथा का रस स्वादन करेंगे अरे श्री कृष्ण जहां मौजूद है उधर किसी के बल की क्या आवश्यकता है क्या श्री कृष्ण से ज्यादा हनुमान जी के अंदर बल है नहीं हनुमान जी को जो शक्ति मिलती है कृष्ण नाम से मिलती है क्या कहते जय श्री राम अब देखो आप विचार करें आप बैठे अब आप बोले राम बोलो जब आप राम बोलोगे तो आप ऐसे समाधि जैसा होने लग जाएगा एक शकुन में अंदर जाने लग जाओगे राम और जब आप बोलोगे जय श्री राम तो एक जज्बा जागृत होने लग जाएगा आपको एक एनर्जी मिलेगी इसलिए हनुमान जी क्या कहते थे जय श्री राम तो इस प्रकार से जो है वो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं अब हनुमान जी तो महाराज खूब ऋषियों को तंग करते थे सताते थे, थे तो ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे तो इस तरह से हनुमंत लाल जी जो है अपनी शक्ति को क्या किए भूल गए बुलभक्त वस्थल भगवान की जय अच्छा आए दिन जो है माता अंजना रात की सोते समय हनुमंत लाल जी को कथा सुनाती थी कौन सी कथा सुनाती थी राम कथा सुनाती थी क्योंकि स्वामी जी ने तो बाल्मिक स्वामी जी ने तो राम जी के आने से पहले कथा लिख दी थी तो कथा सुनाती थी कि एक मानर होगा उनकी सहायता करेंगे तो हनुमान जी जोश में खड़े हो जाते अच्छा माँ मैं वही मानधर हूँ क्या जो प्रभु की सेवा करने के लिए है बोले हाँ तू वही मानर है हम माता कथा रोक देवे नींद नहीं आती थी तो पूरी पूरी रात जो है हनुमंत लाल जी कथाओं को श्रवण करते थे हमारे कथा के श्रोता है हनुमंत लाल जी संसार में ऐसा कोई वक्ता ही नहीं जो हनुमान जी को कोई नई कथा सुना दे बचपन से जिस कथा को सुन रहे हैं और आज तो पता नहीं कितनी उनकी आयु हो गई है कि अब तक चीर जीवी है मौजूद है संसार के अंदर और हमारी कथा के अंदर मौजूद है क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं हनुमंत जी आज भी कोई उनको कोई नई कथा नहीं सुना सकता और आज भी हनुमंत जी ने किसी वक्ता के सपने में आकर नहीं कहा सुनी सुनाई कथा हमको सुना रहे हो कभी नहीं उल्टा उनको आशीर्वादित आएगा हनुमंत जी ने ऐसे और कथा में तो हनुमान जी साक्षी होते हैं इसलिए हम भी देखो अपने राम क्या करते हैं कठिन से कठिन जगहों पर हम लोग प्रवेश कर गए जहाँ लोगों ने हाथ उठा दिए होंगे बोले यहाँ वाय यहाँ हम तो भगवान के बल पर चले जाते हैं सीता राम प्रभु भगवान के बल पर चले जाते हैं। हमें इतना विश्वास है कि जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ हनुमान जी विराजमान होंगे और जब हनुमान जी विराजमान हो तो मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जबक निरंतर हनुमत वीरा तो ये हनुमंत लाल जी हमारे देखो रोम हो गए ऐसे खड़े हो गए तो यहां पर मौजूद है हनुमंत लाल जी जगन्नाथ प्रभु यहाँ और भागवत ग्रंथ तो हनुमंत लाल जी पीछे कैसे रह सकते हैं क्या तो ये है हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बल्लधामा जिन्होंने बचपन से ही रात रामकथा को श्रवण किया मैया बोलती पड़ा रहता है अब कुछ शिक्षा तो ले तो बोले माँ गुरु किसे बनाया जाए तो भाई भाई सर्वे जो है ज्ञानी है वो सूर्य है और और मजे की बात यह कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने सूर्य को ही पहले ज्ञान दिया अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के चेला है सूर्यदेव और जिनके बाद चले गए कौन हनुमंत लाल जी हनुमान जी जब सूर्य, सूर्य के पास गए सूर्यदेव तो घबरा गए वैसे ही जानते थे बोले वही आ गया फिर ना मुझे कुछ फल समझ के ले ले तो हनुमान जी ने कहा हमें जो ना वो शिक्षा चाहिए सूर्यदेव घबरा गए कहीं शिक्षा में गड़बड़ी हो गई तो फिर ना कहीं हरण करके कर ले ले जाएं हमें मुंह के अंदर ही घबरते बहुत सूर्यदेव हनुमंतलाल जी से तो सूर्यदेव ने कहा हम तुमको कैसे शिक्षा देंगे हम तो रोक ही नहीं सकते ही हैं तो बोले रोकने की कौन आज्ञा दे रहा है आप कहते जाए हम पीछे चलते जाएंगे तो उलट चलकर जो है श्री हनुमंत लाल जी ने विद्या को प्राप्त कर लिया सारी विद्याएं जो सीख ली थी सूर्यदेव से सब ज्ञान हासिल कर लिया तो इसी तरह से जो है वो जब गृहस्थी का आश्रम देना था तो ये बात पहले भी दोहरा दी है कि जो सूर्य कन्या थी जो थी अपना सूर्य चला सूर्य चला के संग हनुमंत लाल जी का विवाह हुआ था गरज शिक्षा को हासिल कर लिया ये तपस्या करने के लिए चले गए हनुमंतला जी नीचे आ बोले भक्त वस्तल भगवान की जय एक समय क्या हुआ <coughs> जब भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो महाराज शंकर जी की बड़ी लालसा हो रही थी कि प्रभु का दर्शन करें तो शंकर जी बन गए मदारी और हनुमान जी तो वैसे बंदर थे चले गए उस समय शंकर जी ने जब बालक हनुमान जी अपना श्री बालक राम जी के स्वरूप में देखा भगवान को तो गदगद हो गए थे और तब से ही हनुमंत लाल जी प्रभु के बड़े प्रेमी थे भगवान राम जो बड़ा प्रेम करते थे हनुमंत लाल जी से तो प्रसंग आता है कि एक दिन भगवान राम हनुमंत लाल जी से एकांत एक में मिले हनुमान बस आगे मेरा समय आने वाला है मैं वन में जाऊँगा और तुम भी वन में जाओ मैं तुम्हें वहीं मिलूँ और इसी तरह से जब हनुमंत लाल जी देव से शिक्षा हासिल की थी, थी तो उस समय जो है ना वो हनुमंत लाल जी ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ तो सूर्य देव ने कहा कि देखो गुरु दक्षिणा में मेरा जो हंस वन में सुग्रीव तुम उनके सेवक बन जाओ उनकी रक्षा करना बस मेरी यही गुरु दक्षिणा होगी तो इस तरह से हनुमंत लाल जी जो हैं वो सूर्यदेव की इच्छा से सुग्रीव के मंत्री बने थे इस प्रकार से जो है ना हनुमंत लाल जी का ये बड़ा सुंदर चरित्र रहेगा। अब महाराज हुआ यह के सबने अपने अपने अंशों से क्या लिया बांदरों के इसके रूप में क्या ले लिया अवतार ले लिया अब महाराज जब प्रभु रामचर के अवतार में प्रवेश करते होंगे इस तरह से यज्ञ हुआ यह कैसे देवता प्रकट हुए चांदी की थालती सोने के ढक्कन से ढकी थी उस समय देवता ने वो प्रसाद दिया दशरथ जी महाराज जी ने उस प्रसाद के तीन भाग कर दिए है कौशल्या देवी केकई और सुमित्रा मैया को दे दिया तो मैंने आनंद राम रामायण का को प्रसंग बता दिया है कि के केके के भाग को एक गीध लेकर चले गई थी तो सुमित्रा छोटी थी तो उन्होंने अपना भाग केकई के को दे दिया था तो उस समय आधा भाग कोशल्या ने लिया आधा भाग केकई के देवी ने लिया और दोनों ने आधा आधा भाग सुमित्रा जी को पिला दिया इस तरह से महाराज हुआ ये कि समय आने पर तीनों राजकुमारियां गर्भवती हो गई और समय आने पर भगवान राम का अवतार हुआ कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता चुकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमाश पुनीता छुगल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीतल धाम पावन कालोक विश्राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री राम जय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 बोली राजा राम चंद्र भगवान की जय चांद की नव तारीख थी नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगलवार का दिन दिन के बारह बजे माँ कौशल्य के यहां प्रभु अवतारित तो हो गए उस समय मां कौशल्या गदगद हो गए मां कौशल्या ने कहा आप कौन अरे हम तुम्हारे बेटा हैं लो मां कौशल्या बोली तुम बेटा हो बोले बेटे कम पिताजी ज्यादा लग रहे हो विशाल काया चतुर्भुज रूप के अंदर भगवान विराजमान है बोले बच्चा तो छोटा होता है तुम तो इतने बड़े और बच्चों को हथियारों की क्या जरूरत है तुम तो चक्र आती पकड़ के खड़े हो बच्चे के तो दो हाथ होते तुम्हारे तो चार चार हाथ है बच्चा तो बगैर कपड़ों के होता है तुमने तो इतने सुंदर वस्त्र धारण कर रखे इतने सुंदर हीरे मोती आती झार धारण कर रखे मालाएं धारण कर रखी ऐसा नहीं होगा तो भगवान ने बोला कैसा होगा बोले छोटा होना पड़ेगा अगर बारीकी में जाओ भक्त भगवान को क्या कह रहा है छोटा होना पड़ेगा भगवान को तो कोई चिंता नहीं सता रही और हमको कोई बोले तू तो हमसे छोटा आएगा हम तो वही लाल पीले हो जाएंगे हे हमको छोटा बोलते है पर यह भक्त क्या कह रहे खुले अलफाजों में कह दिया छोटा होना पड़ेगा अच्छा तो हो जाते हैं क्या बोलो बोले छोटे तो हो गए अब हाथ धो कर लो दो हाथ वाले हो गए बोले अब बोलिए क्या करें? हीरे मोती आदि गायब कर दो अच्छा वो कर दिया। आप बोले बोले बच्चा तो बकरे कपड़ों के होता है तुम तो कपड़े पहनने में अब कपड़े भी उतार दो क्या बात है अगर इसकी की मैं जाओ तो क्या कह रही है माता कौशल्या भगवान को अब आप आप हमको कोई बोले कपड़े उतार हे तुझे श्रम नहीं आती तो हमको ऐसा कह रहा है धन्य जगतनाथ प्रभु अरे भक्तों कैसे वशीभूत हो जाते हैं जैसा भक्त गए वैसे ही करने लग जाते हैं आप वस्त्र गायब कर लिए नन्ने मुन्ने गोपाल बन गए अब बोलो क्या करे ठीक है बोले बोले अब तो आपको रोना पड़ेगा बोले क्यों बोले आप ने रोग तो हम रोने लग जाएंगे भूंगा तो नहीं पैदा हो गया अब भगवान ने रोना आरम्भ कर दिया बोले भक्त बसल भगवान की जय इस तरह से माँ कौशल्या के यहाँ प्रभु प्रकट हो गए और माता के केकई ने भगवान का जो शंख था ना भगवान का शंख भगवान का शंख माता के केकई के गर्भ में प्रवेश कर गया था और वही भगवान के शंख का अवतार श्री भरत जी महाराज जी का अवतार हो गया बोलो भरत जी महाराज की जंक है और शंक में मैंने कहाना आपको खुद नहीं बचता दूसरे के फूकने से ही बजता है इसलिए भरत जी कभी राम जी के सामने नहीं बचते थे राम जी जैसा बजाते भरत वैसे ही बजते थे दक्षिण भारत के संत जो हैं संत कालिदास आदि अपने रामायण के अंदर वर्धन करते हैं क्योंकि बाल लीलाओं का जो श्री राम जी का जो चरित्र है ना तो गोस्वामी जी विस्तार से कर सके ना तो बाल्मीकि स्वामी जी कर सके बाल लीलाओं का जो विस्तार किया वो दक्षिण भारत के संतों ने किया है जो के तमिल भाषा में रामायण है तो वहां वहां वहां बताया गया है कि जब राम जी की इच्छा होती थी, थी ना खेल खेलने की राम जी बोलते हे लक्ष्मण चलो मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हो जा लक्ष्मण जी बोले वाह रे, आपके शत्रु ऐसा कभी नहीं हो सकता भरत जी को बोलते हैं भरत मुझे खेल खेलना है जी भैया आज्ञा दीजिए हमारा शत्रु बनना पड़ेगा जी भैया सामने खड़े हो जाते हैं आपके शत्रु बनकर क्यों ये करते थे भरत जी महाराज जी क्यों भगवान श्री राम जी के चंद्र जी के शत्रु बनकर सामने दल बनाकर खड़े हो जाते थे खेलने के लिए अगर मैं जब तक खेलने कर शत्रु नहीं बनूंगा मेरे प्रभु खेल नहीं सकेंगे ऐसे कहते भरत जो राम जी के बजने पर बजता था पर लक्ष्मण जी नहीं बजते थे राम जी के बजने पर खुद ही बज जाते थे, थे राम लक्ष्मण जी ये हमारे भरत जी महाराज है आगे महिमा आएगी भरत जी महाराज जी, जी की तो जैसी भगवान की कृपा हुई तो फिर आगे जैसी नाम करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे तो इस तरह से जो भगवान के शंक वो भरत जी के रूप में प्रकट हो गए अवतारित हुए दूसरे दिन माता सुमित्रा ने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वो कौन थे श्री शेषनाग और भगवान के सुदर्शन चक्र शेषनाग जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतारित हुए हैं और भगवान के सुदर्शन चक्र बोलो शत्रुघन जी महाराज की जय इस प्रकार से जब तेरहवा दिन हुआ तो नामकरण हुआ प्रभु का नाम राम और जो उनसे छोटे तो उनका नाम भरत शत्रुघन और लक्ष्मण ये भगवान के चार अंश हैं स्वयं भगवान है और भगवान के शंख भरत चक्र सुदर्शन चक्र जो है वो शत्रुघन और शेष नाग कोण लक्ष्मण के हमें राम जी राम जी तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें जो ध्यान करना है वो करना है शत्रुघन जी का तो शत्रु जी का ध्यान क्यों करना है कौन है वो शत्रु कि देख ना इन इंद्रियों के ना घोड़े भगे इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को सुमारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ये शत्रुग्न हमारे ये हमारी इंद्रिया इन शत्रुओं पर कर विजय पाएंगे बोले है ना राम जी के छोटे भैया शत्रुग्ण जी ध्यान करो उनका आप इन शत्रुओं पर क्या पालोगे विजय पालोगे अब जब आप शत्रुओं पर विजय पालोगे तो शत्रुग्ण जी के बाद आपको दूसरा किन का ध्यान करना है लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी का मतलब क्या है एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं भगवान का भगवान मेरा और कोई नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई है। तो एक लक्ष अपना बनाना पड़ेगा बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोले एक लक्ष बनाने की लक्ष्मण जी की शरणागति में जाना पड़ेगा अच्छा साहब चलेगा तो लक्ष्मण जी की कृपा होगी तो फिर हमें आगे किनकी की कृपा लेनी है भरत जी महाराज भरत क्या है बोले भरपूर अरे जब राम भक्ति से भरपूर हो जाएंगे भरत जी की कृपा से फिर तो राम जी का आपको सीता जी के संग सामने ही दर्शन हो जाएगा बुलिस भक्त वत्सल भगवान की जय तो इस प्रकार से हमें प्रभु के चरणों तक जाने के लिए श्री शत्रुघ्न जी को नमन करना पड़ेगा लक्ष्मण जी को नमन करना पड़ेगा भरत जी को नमन करना पड़ेगा फिर हमें सीता राम जी का दर्शन होगा अब भगवान को गुरुकुल में भेजा गया सब विद्याओं को भगवान गुरुकुल में सीखकर अब भगवान आ गए आगे चलकर जो है विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे पर यज्ञ उनका ना कामयाब पूरा नहीं होता था क्या ब्राह्मण ठीक नहीं था इसलिए यज्ञ ठीक नहीं हो रहा बोले नहीं विश्वामित्र जी महातपस्वी महाज्ञानी अच्छा भूमि अच्छी नहीं होगी बोले नि सिद्धाश्रम जहां भगवान वामन ने तप किया तो भूमि भी अच्छी है ब्राह्मण भी अच्छे हैं सामग्री भी पूरी है तो यज्ञ क्यों नहीं हो रहा है बोले यज्ञ इसलिए नहीं हो रहा कि यज्ञ के अंदर राम नहीं है भगवान नहीं है इसलिए जितना भी ज्ञान हासिल कर लो वैराग्य हासिल कर लो तत्वों को हासिल कर लो ज्ञान को अगर राम नहीं है तो सब ज्ञान क्या अधूरा है इसलिए तो हमारे विभीषण जी ने कह दिया जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का तो विश्वामित्र जी की क्या कमी क्या हो रही थी भगवान नीति इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हो रहा ध्यान तो के रहे भगवान तो दशरथ जी के यहाँ आ गए विश्वामित्र जी राम जी को पाने के लिए वन में गए पर वन में राम नहीं मिले वन से जब घर में आए तो राम मिलेंगे पर दशरथ जी महाराज जी को तो घर बैठे बैठे राम मिल गए इसलिए राम कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे इसे कोई नहीं जान सकता ये तो भगवान राम पर ही निर्भय होता है वो कब किस पे कृपा करते हैं इस तरह से विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ आए सब ने खड़े होकर सम्मान किया दशरथ जी ने कहा भगवान कैसे आना हुआ बोले मुझे राम चाहिए हैं राम चाहिए बोले राम तो मेरा प्राण है मतलब मेरे प्राण को लेकर जा रहे हो कार्य क्या है भगवान बोले स्वभाव और मारिच ये दोनों मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं और ये ही दोनों हमारी सेवा में भी बांधा डालेंगे स्वभाव और मारिच स्वभाव ठीक नहीं है भक्ति में आके जा ही नहीं सकते और मारिच कौन है मनी जब मनी राम एक जगह नहीं टिके तो कहाँ से कार्य पूरा होने वाला तो विश्वामित्र जी इन दोनों को ठीक करने के लिए किसे मांग रहे राम को मांग रहे हैं क्योंकि राम ही इन दोनों को ठीक कर सकते हैं सब स्वभाव को भी ठीक कर देंगे और मनी को भी ठीक कर देगे राम जी पर दशरथ जी विचार करते हैं लोग अगर ये स्वभाव मारिश को मारने के लिए राम को लेकर चला जाएगा तो अयोध्या में सबके स्वभाव का क्या होगा अयोध्या के मणि राम का क्या होगा तो उस समय दशरथ जी ने कहा देखें, मेरा राम अभी छोटा है मेरा राम तो अभी तक 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है छोटा है इसे छोड़े मैं जाऊंगा स्वभाव को ठीक करने और मन को ठीक करने कौन जाऊंगा मैं जाऊंगा तो ये दशरथ जी का काम थोड़ी है ऋषि ने कहा अच्छा तो अपने राम चलते हैं। उस समय विशेष ऋषि ने कहा हाँ महाराज आप विश्वामित्र जी के बल पराक्रम को नहीं जानते हो इनमें इतनी शक्तियां हैं इतनी शक्ति अस्त्र इनके पास कि यही स्वभाव मारी को मार सकते हैं पर ये आपके बेटे से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं इन अस्त्र विद्या दान देंगे और यहां तक इनका विवाह भी करवा देंगे अच्छा तो ये बात है तो बोले ठीक है अकेले राम नी लक्ष्मण को भी लेकर चले जाओ तो अब दोनों भाई जा रहे हैं इनके संग गुरु जी के संग क्या झांकी है आगे गुरुदेव पीछे राम और उनके पीछे हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज सरयू नदी के तक पर बाला बारह मील की दूरी तय करने के बाद विश्वामित्र जी ने रुक कर श्री राम जी को दो मंत्र सिखाए बला अति बला ये दो विद्याएं सिखाई थी बला और अति बला बला अति बला ये विद्या मतलब कभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी कभी तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी तो ये दो विद्याएं बताई जबकि राम जी को इस विद्या की जरूरत नहीं थी बस गुरु जी ने प्रसाद दिया तो राम जी ने ले लिया शिष्य वही अच्छा जो गुरु का प्रसाद ले ले नखरेबाजी ना करे इस तरह से हमें इससे क्या करना चाहिए शिक्षा लेनी चाहिए अब भगवान आगे बढ़े हैं गुरु जी के संग तो गंगा जी के दक्षिण तक पर एक भयंकर जंगला जंगल दिखलाई दिया राम ने पूछा गुरुदेव इतना भयंकर वन क्यों है कोई जीव जंतु कोई पशु कोई मनुष्य इधर आता जाता क्यों नहीं है उस समय गुरुदेव ने कहा कि यहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसली रहती है इसके भय से कोई आता नहीं है ताड़का ने ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी कौन ताड़का हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे एक समय सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति जी पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तप किया कि मुझे शक्तिशाली बेटा चाहिए उस समय ब्रह्मा जी ने बेटा तो नहीं दिया उसको बेटी दे दी और जिसका नाम था ताड़का अब हुआ ये कि युवा होने पर जाम के पुत्र सुन्द के संग जो है इनका विवाह हो गया किसका ताड़का का एक समय ये जो ताड़का है इनके पति सुन ये तो अगस्त ऋषि को खाने के लिए दौड़ा उससे युद्ध किया उस समय ऋषि ने सुन को मृत्यु दंड होने का श्राप दे दिया ये मर गए अब एक दिन की बात थी कि ताड़का उसका पुत्र मारी ऋषि पर हमला करने गया उस समय ऋषि ने इन दोनों को श्राप दे दिया एक नरबखशी राक्षस बन जा इसलिए ताड़का कौन थी नरबक्षी थी मनुष्य का मांस खाती थी हे राम आज तुम इस ताड़का का वध करो हिचकाना मत जैसे इंद्र ने विरोचन की पुत्री का वध किया था भगवान विष्णु ने भर्गु मुनि की पत्नी का वध किया था इसलिए तुम भी इसका वध करो और इस मन को मुक्त करो तो बोले भक्त वसल भगवान की जय तो अगर विचार करें तो आपको आते के साथ औरतें राम बनकर आते तो ताड़का शाम बनकर आवे तो पूतना अच्छा अंतर इतना है कि राम जी ने लगभग पंद्रह वर्ष की आयु में ताड़का को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने छह दिन की उम्र में पूतना को मारा तो आपको स्त्रियां मिलती है मारने के लिए पहले तो भगवान कहते बात सुनो हमने गीता में एक बात कही है दसवें अध्याय के अंदर कि औरतों में जो श्री समृद्धि मेघा अदिति दया आदि जो गुण है ना ये अर्जुन मेरे द्वारा है अब कई स्त्रियाँ उन गुणों को सुनकर कहते हे भगवान ने तो हमारी तारीफ कर दी तो वो स्त्रियाँ विचार करें हमको पाप करने में कोई दोष नहीं है तो भगवान ने ये कर कर यह दिखा दिया कि पापी मेरी नजर में पापी होता है जो पाप करेगा मैं उसे डंड दूंगा चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो तो यह भगवान ने हमें शिक्षा दी इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब भयंकर शब्द भेदी बाण चलाया उस समय यह राक्षसरी प्रकट हो गई राम जी खेल रहे विश्वामित्र जी ने कहा राम इसी खेलो मत अंधेरा होगा ये तुमसे खेलने लग जाएगी क्योंकि अंधेरे में इनकी जो ताकत क्या होती है बढ़ जाती है उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का की छाती पर देव बाण मारा और भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया बोलो भक्त वस्तल भगवान की जाए <coughs> ये लीला कर प्रभु सीधा आश्रम भगवान आए तो छह दिन छह रात्रि तक तो दोनों भाई बिना सोए यज्ञ की रक्षा करते रहे बिना सोए सातवें दिन हलचल मच गई तो भगवान ने देखा कि स्वभाव और मारीच आ गए सातवें दिन तो भगवान ने कहा पहले मारना नहीं चाहिए सबक सिखाना चाहिए डराना चाहिए तो भगवान ने बगैर नोक के बाण से मारीची को उठाकर सो योजन दूर फेंक दिया पानी के बीचोंबीच फेंक दिया उस समय सब राक्षस घबरा कर भाग गए आगे चलकर यज्ञ आरंभ हुआ तो फिर राक्षस प्रकट हो गए करते क्या थे मांस फेंकते थे रथ फेंकते थे पीप फेंकते थे हड्डिया फेंकते थे और वो यज्ञ पूरा नहीं होता था अब आप विचार करें कि हमारे समाज के अंदर देख ले कितने धर्म कार्य हो रहे हैं सोलह संस्कार के अंदर विवाह संस्कार भी है वो भी धर्म एक धर्म कार्य है, जिसमें यज्ञ किया जाता है फेरे लिए जाते हैं विवाह कार्यों में मांस खिला देंगे, एकादशी में विवाह कार्य अन्न खिला रहे हैंगे हैं हैं। ये यहां तक नहीं है ये भारत में भी हो रहा है बताओ तो यज्ञ कैसे सफल होगा वो जोड़ी कैसे सलामत रहेगी वो गृहस्थी आश्रम कैसे बना रहेगा कभी बनने वाला धर्म कर रहे हो आप तो यहां पर क्या होता था विश्वामित्र जी का यज्ञ कोई देवताओं को ऋषियों को मारते नहीं दे रहे थे राक्षस केवल उस यज्ञ में मांस फेंक रहे थे हडिया फेंक रहे थे वो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था अब तो राम जी ने कहा कि अब मैं छोड़ने वाला नहीं जो ऐसा कार्य करेंगे रामजी उन्हें छोड़ने वाले नहीं तो उस वक्त राम जी ने दे बाण मारे सब राक्षसों की लीला को समाप्त कर दिया स्वभाव को ठीक कर दिया क्या किया मार दिया लगने के बाद ही स्वभाव ठीक हुआ इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ की रक्षा करी और उस यज्ञ से दिव्य अस्त्र निकले और उस सब अस्त्र जो थे वो भगवान राम को ही दे दिए गए भक्त वसल भगवान की अब विश्वामित्र जी ने कहा ये यज्ञ तो पूरा हो गया है का। अब दूसरा यज्ञ पूरा करवा दे जो जनक जी के यहां होगा धनुष यज्ञ तो विश्वामित्र जी का राम अब तुम तो मेरे संग मिथिला चलो तो मिथिला लेकर जा रहे नेपाल और बिहार के बीच में आता है मिथिला जा रहे लेकर गुरुदेव आगे थे राम जी पीछे और उनसे पीछे होते लक्ष्मण जी उस समय एक आश्रम दिखलाई दिया हालांकि आगे कौन थे गुरुजी थे तो आश्रम पहले किसे दिखलाई देना चाहिए था गुरुदेव और गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ी पर पीछे आ रहे थे राम जी की दृष्टि पड़ गई गुरुदेव जरा रुकिए, रुकी कैसा आश्रम है ना तो कोई हमें पशु पक्षी दिखलाई दे रहा है ना तो कोई मनुष्य दिखलाई दे रहा है इतना वीरान आश्रम किसका है ऋषि मुस्कुराए विश्वामित्र जी ने कहा राम तुमने पूछ लिया तो चलो अब चलेंगे अंदर उस समय विश्वामित्र जी कहते हैं ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो तुम तो पत्थर की शिला देख रहे हो ना राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है देवी अहिल्या लिखा है न शास्त्रों में कि भगवान के जो कथा को श्रवण करें उनका पूजन जब करे तो उनका उद्धार हो जाता है पर अहल्या जो है वो तो पत्थर की शिला है जड़ है तो जड़ का कैसे उद्धार होगा तो अक्सर लोग सत्संग के अंदर ये प्रश्न कर लेते हैं तो उनके लिए उत्तर ये है कि भगवान ने भी विचार किया किसका उद्धार कैसे करूँगे तो पत्थर की शिला है जड़ तो राम जी ने सोचा कि ये तो मेरी कथा सुन नहीं सकती तो क्यों ना मैं ही इसकी कथा सुन लू तो राम जी ने उसकी कथा विश्वामित्र जी से सुनी तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम एक समय देवराज इंद्र ने सूर्य से कहा कि मृत्यु लोक में कौन ऐसी सुंदर लड़की है तो सूर्य ने कहा हमारे समय तो कोई निकलती नहीं है कि काली ना हो जाए चंद्रमा से पूछो क्योंकि उसकी जो जो रोशनी वो शीतल है प्रकाश उसका शीतल है ठंडा है तो आए चंद्रमा के पास तो उस समय इंद्र को चंद्रमा ने कहा चंद्रमा ने कहा इंद्र से कि एक ही खूबसूरत इस मृत लोग में स्त्री है वो अहिल्या बहुत खूबसूरत है गौतम ऋषि की पत्नी तो उस समय इंद्र जो है तैयार हो गए गौतम ऋषि के, के आश्रम में जाने के लिए तो चंद्रमा ने कहा चलो हम भी आपके संग चल लेते हैं तो उस वक्त क्या हुआ कि चंद्रमा जो है वो मुर्गा बनकर बांग बांग देती उसने तो ऋषि को ऐसा लगा शायद सवेरे हो गया मुझे स्नान करना चाहिए तो जैसे ही ऋषि स्नान करने के लिए गए तो उस वक्त नदी प्रकट हो गई नदी ने कहा हे ऋषि भर इस समय जो है इस समय ब्रह्म नहीं हुई है रात्रि का समय है और रात्रि के समय में नदी तालाब में स्नान करना वर्जित है अब ऋषि को लगा कुछ गड़बड़ी है और वहाँ जो इंद्र था वो इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का भेज धारण कर कर अहिल्या के पास गया और अहिल्या ने पहचान लिया था कि स्वर्ग का राजा मेरे पास आया उस समय इंद्र अपनी इच्छा पूर्ण कर जैसे ही जाने लगे तो गौतम ऋषि रास्ते में मिल गए तो सबसे पहले तो कौन थे चंद्रमा जिन्होंने ये कार्य किया तो चंद्रमा कोई पहले अपनी ओढ़ नहीं मारी तो आज भी चंद्रमा के अंदर दाग है भरे कितनी भी रोशनी हो चंद्रमा के अंदर पर दाग अभी भी नजर आता है वो वो दाग और दूसरी इंद्र को श्राप दिया पापी अपराधी तो जिस कामना से यहां आया वो सब तुम्हारे अंग पर बन जाए और अपनी पत्नी को अब कहा बोले पापनी तूने मेरे संग इतने वर्ष बिताए तुझे नहीं पता कि ब्रह्म वेला है मैं ऐसा को कर्म नहीं कर सकता तूने जानबूझकर कर ये कर्म किया हैगा तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं तू पत्थर की शिला बन जा अब राम जी के आंखों से आंसू बहने लगे इसलिए राम इसका उद्धार करो भगवान राम ने जैसी चरण संप्रच किए और आहेली बन गई वो नारी बन गई गोस्वामी जब इस प्रसंग को गा रहे थे तो रोने लगे और रोते रोते गोस्वामी जी ने कह दिया आश प्रभु दीन बंधु करी प्रभु दीन बंधु हरि कारण दयाल तुलसीदास सटी जंजाल जब गो स्वामी जी प्रसंग को गा रहे थे रोने लगे तो अपने मन को कह दिया हे सट मन चोल जगत के जंजाल को हो जा राम का बस इसी में हमारा कल्याण होगा बोलो भक्त वस्ल भगवान की जय इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता अहिल्या का उद्धार कर दिया और अहिल्या प्रभु को नमन करते हुए अपने पति लोग को चले गए अब जनक जी के यहां राज्य में प्रभु रामचंद्र जी गए गुरुदेव के संग उस समय जनक जी महाराज्य के प्रोहित थे जिनका नाम था शतानंद शतानंद महाराज जी गौतम ऋषि के बेटा थे और जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि हे hey शतानंद तुम्हारी मां अहिल्या का ये राम ने उद्धार किया शतानंद जी गदगद हो गए और उस समय शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की महिमा बताई कि पहले क्षत्रिय थे एक समय क्या हुआ कि ये विशेष ऋषि के पास आ गए तो विशेष ऋषि के पास गाँव थी काम देन जिन्होंने विश्वामित्र जी की ना जाने कितनी करोड़ सेना थी सबकी सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दी विश्वामित्र जी ने कहा हे ब्राह्मण देव इस गाय का तुम्हारे पास क्या काम हम राजाओं के पास होना चाहिए मना कर दिया तो जबरदस्ती लेकर चले उसने बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था इसने विशेष ऋषि के बच्चों को मरवा दिया विश्वामित्र जी ने तो विश्वामित्र जी जो विशेष ऋषि विशेष ऋषि ने अपने तपोबल से विश्वामित्री जी के पूरे घर को बर्बाद कर दिया सब बच्चे उसके मर गए अब विश्वामित्र जी ने कहा कि ऋषि बल के आगे क्षत्रि बल किसी ग्राम का नहीं तो इन्होंने थाम लिया था कि मैं जो है तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा तो बड़ी तपस्या करी तो इनको एक शब्द दिया था राज ऋषि तो बोले मुझे राजऋषि नहीं चाहिए राजऋषि उसको कहते हैं जो राजा घर बार का त्याग कर कर ऋषि बन जाते हैं उन्हें राजऋषि लगाया जाता है मुझे ब्रह्म ऋषि शब्द चाहिए तो बड़ी कठोर तपस्या करी तब जाकर ये विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण बनेंगे तो खूब महानता के विषय में कहा जा रहा था इस तरह से झनक जी महाराज जी आ गए जनक जी महाराज जी ने जब दोनों राजकुमारों को देखा तो झनक जी महाराज जी भावक हो गए ज्ञानी है जनक जी महाराज कौन है ज्ञानी है सब ज्ञान अभिमान खत्म हो गया राम जी को देखने के बाद जितना भी ज्ञान होगा आपके पास पर भगवान के आगे सब फीक आएगा वो निर्गुण निर्विशेष निराकार के उपासकते झनक जी महाराज जी जब सगुण साकार को देखा तो गदगद हो गए पहचान तो गयत थे तो पूछ लिया ये मुझे क्षत्रिय कुमार लग रहे तो बताया भाई ये तो दशरथ जी के बेटा है स्वभाव के बारे में बताया उसे मारा मरीची को सोयोजन दूर उठाकर फेंक दिया यज्ञ की रक्षा करी और अहिल्या का उद्धार कर दिया इस तरह से बातचीत चल रही थी महिमा चल रही थी अब उस में गए भगवान राम जी को सोयंपर, सोयंपर में निविदन नहीं था भगवान राम तो केवल गुरुदेव जी के संग है। अब वहाँ पर जो धनुष था वो शिव धनुष था देवताओं ने देवरत को यह धनुष दिया था शिव धनुष और देवरत ने जी जो है देवरत जो है उनको ये प्राप्त हुआ था देवर्रत कौन थे ये ये अपना जनक जी के पूर्वज पांच हजार लोग इस धनुष की गाड़ी को खिसकाते थे ऐसा ये धनुष था एक दिन क्या हुआ कि माँ सीता जो है वो धनुष की जगह को साफ कर रही थी तो छोटी सी होगी कम से कम तीन चार साल की होगी माँ सीता बसानी धनुष को उठाकर साफ सफाई कर दी सब अक्के बक्के हो गए हजारों लोग जिस धनुष की गाड़ी को खिसकाते हैं और ये छोटी सी कन्या ने से उठा लिया तो जनक जी महाराज जी ने अब जो है वो मन में ये थाम लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा मैं उसी के संग अपनी कन्या का विवाह करूंगा इस तरह से उन्होंने ये थाम लिया बोलो भक्त वत्सल भगवान की तो इस प्रकार से जो है वो इतना ये भय इतना विशाल धनुष ही है शिव धनुष तो यहां पर प्रसंग आया है देवी सीता जी का तो सीता जी का जीवन चरित्र जो है जन्म कथा को हम आगे बढ़ते हैं लेकर चलते हैं कि माँ माँ की भी कृपा हम पर हो जाए जिससे कार्य मंगल में हो पिताजी की तो कृपा हो गई है लेकिन माँ जी, मा, जी की माता की कृपा विशिष्ट चाहिए बोले पिताजी तो आगे पीछे हो जाएंगे, माताजी होने वाली नहीं अक्सर जब पिताजी क्रोधित हो जाते तो बच्चा माँ की माँ के आंचल में घुस जाता पीछे कि पता कि माँ मुझे क्या करेगी बचा लेगी तो आइए देवी मैया जी के चरित्र को श्रवण करते हैं बोलभक्त वस्तल भगवान की जय आनंद रामायण का प्रसन्न एक राजा हुए जिनका नाम था राजा पद्माक्ष। राजा पद्माक्ष के राज्य में सब लोग जनता यही कहती थी हमें लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते थे तो एक दिन राजा पद्माक्ष ने मन में एक संकल्प ले लिया कि क्यों ना तपस्या कर, कर मैं लक्ष्मी देवी को अपनी बेटी बना लूँ तो लक्ष्मी जी की तपस्या करी लक्ष्मी जी प्रकट हो गई राजा तुम्हारी क्या कामना है बोला देवी मैं आपको अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ तो उस समय लक्ष्मी जी ने कहा देखो रा, देखो राजन मैं तो विष्णु के अधीन हूँ अगर प्रभु जाएंगे तो मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ इसलिए आप प्रभु की आराधना कीजिए तो उस समय राजा पदमाक्ष ने भगवान विष्णु का तप किया भगवान प्रसन्न हो गए राजा ने कहा प्रभु आपकी सदापत्नी लक्ष्मी जी मुझे बेटी के रूप में प्राप्ति हो जाए तो समय राजा पदमाक्ष को भगवान विष्णु एक मौसम्बी का फल देकर चले गए भगवान अंतर्ध्यान हो गया समय आने पर राजा पदमाक्ष ने जब उस मौसम्बी के फल को छीला उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई जिसका नाम था पद्मा वेदवती राजा पदमाक्ष ने सोचा कि इतनी खूबसूरत मेरी कन्या है तो क्यों ना इसका स्वयंवर करना चाहिए तो स्वयंवर रखा जितने राजा आए थे वो सब महाराज पद्मावती पर मोहित हो गए और सबने मिलकर राजा पद्माक्ष पर आक्रमण कर दिया उस वक्त जो है सब राजाओं ने मिलकर राजा पद्माक्ष को मार दिया ये बात पदमा वेदवती को ठीक नहीं लगी बोले अब मैं इन दुष्ट राजाओं की पत्नी नहीं बनूंगी तो स्वयंवर में यज्ञ चल रहा था तो पदमा वेदवती तपोव से उस यज्ञ के अंदर ही क्या करी प्रवेश कर गई एक दिन की बात यही पदमा वेदवती वन के अंदर अग्नि से प्रकट होकर अग्नि के पास बैठकर क्या कर रही थी तप कर रही थी और तप करते समय पत्तों की छाल से इस कन्या ने अपने अंग को ढक रखा था लंबे बाल थे बड़ी खूबसूरत थी है उस समय रावण जो है दिग्वजे पे निकला और जब उसने अपने विमान पर जाते देखा कि नीचे लड़की को तप कर रही है तो सारंग जो उनके सारथी थे उनको कहा रथ को नीचे लेकर चलो उस समय रावण ने कहा कि देवी तुम इतनी खूबसूरत हो इतनी सुंदर हो इस भयंकर वन में तुम ये क्या कर रही हो तो उस समय उसने कहा कि मेरा नाम पदमा वेदवती है मैं विष्णु को पतिरूप प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ उस समय रावण ने कहा भाई विष्णु के चक्र में क्यों पड़ती है मेरी पत्नी बन जा तो उस समय जो है उसने मना कर दिया तो रावण ने क्या, क्या किया कि अपने हाथ से उस कन्या के बालों को पकड़ लिया उस सुंदर स्त्री के उस समय उस पदमा ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती कि श्राप दूंगी तो मेरा भजन भंग हो जाएगा तो उसने अपनी बाई बाई भूजा ली और उसने बास बसानी अपने बालों को क्या कर दिया था काट दिया अपनी भुजाओं से अपने हाथ से अपने बालों को काट दिया था और कहा देख रावण मैं तुझे एक बात कहती कहती हूं कि तेरी मृत्यु का काल मैं ही बनूंगी ऐसा कहकर वे कन्या उसी हवन कुंड के अंदर प्रवेश कर गए रावण तो मोहित हो गया था उसके ऊपर रावण ने जल डालकर उस अग्नि को शांत कर दिया और वहां लगा